ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ज्ञान भक्ति योग समन्वय साधना ईश्वर की उपासना तो फिर ईश्वर की उपासना क्या है ईश्वर की तुम्हारी क्या मान्यता है यूरोप में एक भक्त ने मुझसे कहा स्वामी जी गाड शब्द का, का उच्चारण कभी न करें उससे बचपन की धारणा सामने आ जाती है कि गाढ़ बादलों के ऊपर आसमान में रहता है और उसके नियमों को तोड़ने वालों को दंड देने को प्रस्तुत रहता है मुझे यह विचार सही नहीं है इस पर मैंने कहा ठीक है ईश्वर शब्द का प्रयोग करो मैं ब्रह्म शब्द का उपयोग करता हूं ईश्वर की उपासना में उसके सामिप्य का अनुभव होना चाहिए हम सामान्यतः तो उसे सृष्टा पालनकर्ता और संघर्ता मानते हैं वे वस्तुओं को अपने पास वापस ले लेते हैं जिसे हम संहार कहते हैं लेकिन याद रखो कि वह इन से भी बहुत अधिक है वे हमारी आत्मा की भी आत्मा सबसे निकटतम और परम प्रीतम है लेकिन इस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि हम आत्माएँ हैं हमें यह जानना होगा कि हम देश मन इंद्रियों और अहंकार से भिन्न आत्मा है परमात्मा के अंश आत्मा को जाने बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते हैं जो हमारी आत्मा की आत्मा परमात्मा है वह हमारे पास माता और पिता के रूप में आता है वह हमारे पास गुरु के रूप में और इष्ट देवता के रूप में भी आता है द्वैतवादा वेदांत के अनुसार और हम सभी को द्वैतवादी की तरह ही साधना प्रारंभ करनी चाहिए जीव और ईश्वर आत्मा और परमात्मा सदा मित्र होते हुए भी परस्पर सदा संबंधित रहते हैं हमें जीव के नित्य ईश्वर के साथ नित्य संबंध की धारणा के में धारणा से साधना प्रारंभ करनी चाहिए वे सदा संयुक्त हैं लेकिन मन की अपवित्रता के कारण हम ईश्वर के बदले उसकी सृष्टि से आसक्त हो जाते हैं एक महान पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने सामान्य धार्मिक लोगों के आचरण को देखकर कहा था लोग ईश्वर को नहीं चाहते वे केवल ईश्वर का उपयोग करना चाहते हैं वे ईश्वर से प्रार्थना इसलिए करते हैं कि वह उनकी समस्त अभिलाषाएँ पूरी कर और यदि वह ऐसा न करे तो वो नास्तिक बनकर कहने लगते हैं अरे ईश्वर फिसवर कुछ नहीं है और यदि है तो वह बहरा अंधा है वह किसी की नहीं सुनता ऐसी बचकानी धारणा उचित नहीं तुम केवल एक ऐसे अच्छे ईश्वर को चाहते हो जो सदा तुम्हारी अभिलाषाओं की पूर्ति की वर्षा तुम पर करता रहे क्या ईश्वर को इसके सिवा और काम नहीं है भगवान श्री रामकृष्ण ने पहले परमात्मा की उपासना ईश्वरीय शक्ति की प्रतीक काली के रूप में की थी काली की प्रतिमा अत्यंत सांकेतिक है वे एक हाथ से सृष्टि दूसरे हाथ से पालन तीसरे हाथ से श्रंगार कर रही है और चौथे हाथ में एक कटा हुआ नरमुंड लिए हुए है यह उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के स्वरूप का स्फूल प्रतिरूप ही है एक पुत्र ने पिता से पूछा अधी ही भगवो ब्रह्मेती भगवन मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए और पिता ने उत्तर दिया य तो वह ईमान भूतान येन ये न जाता जीवंती ययंत्य भी संविशंति तद जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं जिसमें उनकी स्थिति है और जिसमें अंत में सब का लय हो जाता है वह ब्रह्म है भक्ति शास्त्रों में ब्रह्म को काली नारायण शिव आदि कई नाम दिए गए हैं वेदांत में वह ईश्वर या सच्चिदानंद कहलाता है वह हमारी आत्माओं में आत्माओं की आत्मा परमात्मा के रूप में वास करता है फिर हम सभी का वास भी उसी में है हमें कम से कम उसके सानिध्य का अनुभव होना चाहिए यदि हम उसके सान्निध्य का अनुभव न कर सके तो हमें यह बोध विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह हमारा परम सुहित और परम प्रीतम है जैसा कि मैं कह चुका हूं, इसके लिए ईश्वर की सही धारणा होनी चाहिए लेकिन ईश्वर हमारी धारणा के लिए बहुत बड़ा है एक दृष्टांत लो हम बुद्ध बुद्धों के समान हैं समुद्र इतना विशाल है कि हम उसकी धारणा भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करें किसी विशाल लहर को ले लो उसकी ओर अग्रसर हो उन लहरों से संयुक्त हो जाओ और उनके माध्यम से कालांतर में हमें सागर की धारणा होने लगेगी इसी तरह हमारी साधना का प्रारंभ ऐसी ही किसी पर्वताकार लहर से हमारे इष्ट देवता से होती है हम उनकी उपासना प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार उच्चतर चेतना और चरम सत्य की व्यापक धारणा प्राप्त करते हैं इष्ट देव हमें कहते हैं देखो भले ही मैं एक विशाल लहर हो और तुम एक छोटे बुदबुदे लेकिन हम सभी के पीछे अनंत सागर विद्यमान है। ठीक समय आने पर वे यह चरम सत्य हमारे समक्ष प्रकट कर देते हैं कि वे परमात्मा ही हैं जप और ध्यान परमात्मा का साक्षात्कार एकाएक नहीं हो सकता हमें जहां हम हैं वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए और ऐसे पथ का अवलंबन लेना चाहिए जो अंत त हमें वहाँ पहुँचा दे आध्यात्मिक जीवन पर्वत रोहण के समान है हमें धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चढ़ना पड़ता है स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं मकान के दालान में खड़े व्यक्ति का दृष्टान्त लो वह छत पर पहुँचना चाहता है लेकिन एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ने के बदले वह किसी से अपने को ऊपर फेंकने को कहता है परिणाम क्या होगा वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है रातों रात सिद्ध पुरुष होने की अपेक्षा मत करो आसान उपायों से प्रारंभ करो भगवान नाम का जप बहुत प्रभावशाली प्रथम सीढ़ी है लेकिन तोते के समान रटते हुए जप नहीं करना है पतंजलि कहते हैं तद्यपार तदर्थ भावनम भगवान नाम के जप के साथ ही अर्थ भावनम अर्थात अर्थ का चिंतन करो मंत्र का क्या अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने पर तुम पाओगे कि तुम अधिकाधिक गहराई से मंत्र के अर्थ को समझ पा रहे हो सर्वप्रथम हम इष्ट देवता के ज्योतिर्मय आनंदमय रूप का चिंतन करें तदनंतर उनकी अनंत पवित्रता अनंत ज्ञान अनंत भक्ति प्रेम और आनंद के मूर्त विग्रह के रूप में भावना करें अंत में सोचें कि वे सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा ही है हम ध्यान की बात करते हैं तुम कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूँ तुम किसका ध्यान कर रहे हो बैठे बैठे किसी भी विचार में निमग्न रहना ध्यान शब्द का यह अर्थ नहीं है चेतना के उच्चतर केंद्र में उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर निरंतर विचार प्रवाह ध्यान कहलाता है ध्यान में भगवत चिंतन करते हुए तुम उसमें डूब जाते हो लेकिन यह तल्लीनता एकाएक नहीं आती जब उसकी एक सीढ़ी यह उसकी एक सीढ़ी है भगवान का चिंतन करते हुए भगवन नाम का जप करो तब मन कुछ शांत होता है और नाम की ध्वनि भी बंद हो जाती है इस तरह भगवत चिंतन करते करते इष्ट देवता संसार की वस्तुओं को अधिकाधिक सत्य प्रतीत होने लगते हैं स्वाभाविक ही मन उनमें लीन होने लगता है और कृपया तुम्हें भगवान के सानिध्य प्रेम और आनंद का आस्वादन प्राप्त होता है ईश्वर हमारे निकट इष्ट देवता के रूप में परमात्मा के रूप में सचिदानंद के रूप में आ सकते हैं निमित साधना से यह सब संभव है प्रारंभ में इष्ट देव के चित्र की सहायता लेना अच्छा है चित्र को एक देखो चित्र पर मन एकाग्र करो लेकिन हमारे अंतर जगत में चित्र भगवत रूप को बिठा देना कहीं अधिक अच्छा है तब किसी बाह्य अवलम्बन की आवश्यकता नहीं रहती तुम जब चाहो अंदर झांक सकते हो जहाँ इष्ट देवता विराजमान है और उनसे प्रार्थना कर सकते हो भगवान नाम का जप करो उनका ध्यान करो पहले उनके रूप का फिर उनके गुणों का और अंत में उनके अनंत स्वरूप का इस प्रकार ध्यान में प्रगति की जाती है आगे बढ़ने का यही क्रम है इसे हृदय कमल में ध्यान करने को कहा जाता है यह हृदय कहाँ है क्या यह मांस निर्मित दैहिक हृदय है वहाँ तो कुछ नहीं किया जा सकता वास्तव में हृदय का अर्थ हमारी अंत चेतना के केंद्र से है जो हृदय प्रदेश में अनुभव होती है यह हमारे देह और मन को व्याप्त करने वाली आत्मचेतना है यह परमात्मा चैतन्य से अभिन्न आत्मचेतना है। अंतर वस्तु विहीन होने के कारण इसकी समता आकाश से की जाती है अतः इसे चिदाकाश कहते हैं इस चिदाकाश में ध्यान करना चाहिए अपने को भक्त और इष्ट देवता को परमात्मा का रूप समझना चाहिए स्वामी ब्रह्मानंद जी हमसे कहा करते थे हृदय मंदिर में ध्यान करने का प्रयत्न करो साधना करते रहने पर यह हृदय मंदिर क्या है यह तुम्हें समझ में आएगा यह सत्य है चिदाकाश या हृदय का अर्थ जानने के लिए साधना आवश्यक है पहले तुम उसकी भावना महाकाश या बाह्य आकाश की तरह करते हो बाद में तुम उसे सूक्ष्म मनोजगत मानने लगते हो वस्तुतः वास्तविक हृदय या चिला विशुद्ध चैतन्य के राज्य में है वहाँ जीवात्मा परमात्मा के साथ नित्य युक्त होकर अवस्थित है इस हृदयाकाश में अपने इष्टदेव का ध्यान करो जबकि की पद्धति का निर्देश देने वाले पूर्वोक्त पातंजल योग सूत्र तथप तदर्थ भावनम पर पुनः ध्यान दो अर्थ की भावना करते हुए भगवान नाम का जप करो ऐसा करने पर क्या होगा पतंजलि कहते हैं कि अंतराय दूर हो जाते हैं और एक नई आध्यात्मिक चेतना का उदय होता है तथा प्रत्यक्ष चेतना भी गमोप्यंतराया भावास् जप तथा सरल ध्यान मात्र से बाधाएं दूर हो जाती हैं यह कैसे होता है इसे यो समझाया जा सकता है हम सतत चिंताएं आशंकाएं उठाते रहते हैं और अशुभ विचार करते रहते हैं इन बुरे विचारों से चित्त विक्षिप्त होता है और देह अस्वस्थ होती है हम जितना अधिक शुभ चिंतन भगवान नाम का जप और भगवान के आनंदमय रूप का ध्यान करेंगे मन उतना ही अधिक समरस्था को प्राप्त करेगा स्वनिर्मित रोग दूर हो जाएंगे मन में प्रतिष्ठित समरस्था बाघ्य देह में प्रतिफलित प्रतिबिंबित होती है अतः भगवान नाम के जप से मानसिक स्वास्थ्य तथा कुछ मात्रा में शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है हम जब का प्रभाव समझने लगते हैं भगवत रूप के ध्यान के प्रभाव से अंतर्निहित अनभिव्यक्त प्रसुप्त एक नई आध्यात्मिक चेतना अभिव्यक्त होती है तब हमें पता चलता है कि हम देह मात्र नहीं हैं बल्कि आत्मा है तथा इष्ट देव परम शांति परमानंद और चरम प्रेम के निधान परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है भगवान नाम की ऐसी शक्ति है